मन की जाए जनम मातृ इस मंत्र में अनेक बातें हमारे कल्याण के लिए कही गई हैं यदंग अंगे का अर्थ है मित्र मित्र का अर्थ है जो हमारा कल्याण करता है हित चाहता है ईश्वर जो है हमारा मित्र है लोक में भी कुछ मित्र हमारे होते हैं लौकिक मित्रों में और ईश्वर के मित्रपन में अंतर है संसार में एक व्यक्ति एक काल में किसी का मित्र है और दूसरे काल में वही व्यक्ति उसका अमित्र होता है परंतु ईश्वर एक ऐसा मित्र है जो किसी भी काल में मित्रता को नहीं छोड़ता मित्र वास्तव में अपने दूसरे मित्र के ईश्वर की मित्रता काल से हमारे साथ में है और अनंत काल तक रही मनुष्य की मित्रता बदलती रहती है और व्यक्ति जब यानी धार्मिक संयमी होता है तो वह प्राणियों से मित्रता रखता है और मित्रता बढ़ती बढ़ती योग के क्षेत्र में पशु पक्षी कीट पतंग अर्थात समस्त प्राणियों से मित्रता प्राप्त कर लेता है ये ऊंचे योगी की बात है सामान्य व्यक्ति सभी प्राणियों से मित्रता नहीं कर पाता आपसे एक बात पूछू आपके पास में बिच्छू निकला है तो आप उसे मित्रता करेंगे क्या है? व्यक्ति क्या करते उसकी आत्मा मक्खी बैठ गई ऐसे मारते एकदम तो मैंने कहा कि आपकी हिंसा की प्रवृत्ति है हिंसा की कैसी मैंने कहा तो ऐसे भी तो उठा सकते हो ऐसे मारता है तो आप आत्मनिरीक्षण कर लो। से तो तो तो मिलने की बात जहां तक है योगी बनने की बात है वहां बिच्छू को सांप को आत्मवत देखना पड़ेगा यह अलग विभाग कर लो उसे रक्षा तो करनी है रक्षा नहीं करना यह मित्रता का द्योतक नहीं है एक दिन एक घर में गैस फट गई टुकड़ा तो टूटा एक बुढ़िया माता को भोजन बनाने वाली थी वो टुकड़ा टूट के चला तो दरवाजे को ऐसे लगा तो वहां से भी इतना टूट गया मैंने कहा कि क्या हो गया कहा वो ग्रह फट गई मतलब भागो तो मेरी डर गई आप तो डरते हो रक्षा करना डरना कोई सीधा कोई संबंध नहीं है इसव भी रक्षा करता है वो भी डरता हुआ डरता डरना और रक्षा करना बिल्कुल अलग अलग है ये परिभाषा ये है शुद्ध है और ये जो है मित्रता करना और उससे बचना इसमें कोई गड़बड़ नहीं है मां बच्चे से मित्रता रखती है नहीं रखती बोलो और लोटा उठा मा के मार दे मां के शर में ये तोड़ डाले वो तोड़ डाले उससे बचती है या नहीं बचती चूल्हे माज डाल दे बचती है ना मां और उसे मित्रता भी रखती है बच्चे से बचती भी है कई बच्चे क्या करते हैं डंडा मारते हैं मां के शरण मुझे बचना पड़ेगा और मित्रता नहीं रखनी पड़ेगी यदि बच्चा मित्रता का पात्र बन सकता तो बिच्छू के लिए बन सकता असल में माताओं वो बिच्छू मर बच्चे में आत्मा अलग अलग दिखाई देता होगा ऐसा होगा या नहीं वो जो बिच्छू जो दिखता है बस फिर तो बस ऐसे देखता है व्यक्ति इसको एक हमारे प्रमुखदारी थे वो आता रखते थे और रोटी बनाते थे सिंहरा की बात और वो दूर रहते थे जंगल में वो छोटी छोटी को खा जाती और वो देखता है तो बड़ी गड़बड़ करती अब जब चुईया दिखाई देती है तो उसको देखते ही उसको मारने की सोचते हुए स्वामी जी नहीं तो इंसान की प्रवृत्ति बन गई जब चुईया दिखती है तभी तो वही बैर भाव उठता है कई बार ये गलत भी हो जाती है अब मैं आपको धमका देता हूं ना कई बार आपकी हिंसा की प्रवृत्ति उभर जाएगी वहां जिसकी मैं इसके लिए धमका हूं स्वामी जी न जाए कभी डरते हैं ना आप कभी कभी देखो भोग डरते ही है अगर मुझसे भी मित्रता नहीं कर सकते तो बीच में <laughs> से क्या मित्रता करें आप ये होता ये मुझसे मित्रता नहीं कर तो चुअल का करेंगे इन समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए आप सोचते जाइए विचारते जाइए जो गुरु हैं माता पिता हैं बड़े हैं आपको धमकाते हैं उनके साथ प्यार करने का अभ्यास करिए तो यह भावना बुरी भावना हट जाएगी डने की भावना धमकाने से काम करने की भावना यह हट जाएगी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बात लिखी उसका भाव इस प्रकार से है उन्होंने कहा कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं अच्छे छात्र होते हैं वो गुरु के धमकाने से जो गुरु उनको धमकाता है दंड देता है उनसे वो प्यार करते देख लो क्या कहा जो विद्यार्थी को बालकों को बालिकाओं को भूल करने पर धमकाता है दंड देता है उससे विद्यार्थी प्यार करते हैं उसके प्यार करना चाहिए और जो व्यक्ति अपने देशियों के दंड देने पर दमकाने पर उससे बैर करता है वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो अच्छा कभी नहीं बने आजकल की परंपरा यह है जो प्यार करे खूब गगड़िए दे खूब वो अध्यापक अच्छा और जो सब कुछ खाने के लिए दे दे, दे, दे वो कौन अच्छा नहीं डॉक्टर अच्छा जो सब कुछ खाने की कहे ना कहते ये डॉक्टर अच्छा है, वह जाइए आप ना? ये भी मत खाना वो भी मत खाना ये भी नहीं करना ओके? उसके पास कोई नहीं जाएगा अच्छा जो दोष करने पर दंड दे वो बुरा व्यक्ति और जो दोष करने पर दंड नहीं दे वो अच्छा व्यक्ति और परमात्मा मित्र होता हुआ भी ध्यान देना कभी दंड देने से नहीं छोड़ता किसी को मित्र है तो इसलिए कहा यद अंग दासू से दासू दासू से और दासू से चतुर्थी में बनाई ये अंग सबके मित्र परमात्मा दासू से करी से जो व्यक्ति तनम धन से परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है दान देता है विद्या का दान धन का दान शारीरिक सेवा का दान उसको तो लौकिक सुख और मुक्ति के सुख दोनों देता है ये उसका परिणाम है यद अंग्रह हे परमात्मा सबके मित्र दासू से दान देने वाले के लिए तनमन धन से उपकार करने वाले के लिए भद्रम करी भद्र कहते हैं लौकिक सुख को और मोक्ष सुख को दोनों प्रकार का सुख उसको देता है और तव ए तत्त तव टेड़ा ए तत् सत्यम टेड़ा या सत्य ही वरत है तू तो निश्चित रूप से प्रेरण दान देने वाले को लौकिक सुख और मुक्ति का सुख देता है अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है